रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग में भावा कुछ दिनों की छुट्टी पर स्वदेश लौटे उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिट गया युद्ध के कारण यूरोप में वैज्ञानिक शोधकार के लिए अनुदान बहुत कम हो गए शायद इसमें कुछ अच्छा ही छिपी थी क्योंकि इस वजह से बाबा को भारत में ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ी उनकी ख्याति के कारण बाबा को भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलुर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नौकरी मिल गई यहां उन्होंने सर टाटा ट्रस्ट के एक की सहायता से अंतरिक्षीय किरणों पर अपना आरंभ किया। बेंगलुरु में भाभा के सैद्धांतिक कार्य ने दो भार अवस्थाओ वाले एक कण के लिए एक समीकरण की रचना की जो अब बाबा समीकरण के नाम से प्रसिद्ध है रूप में प्रसिद्ध हुए ऊंचाई पर अंतरिक्षी किरणों के व्यवहार के अध्ययन के लिए बाबा ने गैगर काउंटर टेलीस्कोप बनाए और उन्हें भारतीय वायुसेना के हवाई जहाजों में उड़ाया समाप्त होने के बाद भाबा फिर एक दौराहे पर आ खड़े हुए वे वापस यूरोप जाइए जहां वैज्ञानिक शोध की अपार संभावनाएं थी या फिर भारत में रहकर कर कार्य करें उन्होंने अपने मित्र जे आर डी टाटा से इसके बारे में राय मांगते हुए कहा हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश में रहें और अन्य देशों को जिन संस्थाओं पर नाज है उस स्तर की संस्थाएं अपने देश में स्थापित करें। बाबा का विश्वास था कि ये उत्कृष्टता के केंद्र देश में परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए वैज्ञानिक उपलब्ध कराएंगे और भविष्य में भारत को इस क्षेत्र में विदेशी विशेषज्ञों का मुह नहीं ताकना पड़ेगा मात्र एक लाख रुपये के अनुदान से बाबा ने एक जून उन्नीस को टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना की संस्था की शुरुआत बैंगलोर में हुई परंतु चंद महीनों के बाद ही संस्था बम्बई स्थानांतरित कर दी गई और वह भी उसी बंगले में जहा बाबा का जन्म हुआ था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाबा दोनों का सपना भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण और उनका विकास करना था नेहरू ने देश में वैज्ञानिक संस्थाओं का ताना बाना स्थापित करने के लिए बाबा को राजनैतिक छत्र छाया साधन और खुले छूट प्रदान की